रहिए मुस्कुराते इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग खास ध्यान रखते हैं अपने विद्यार्थी मित्रों का कि वो अपने करियर को कैसे फ्रेम करे आसानी हो अपने करियर को फ्रेम करने में जैसे कि हम लोग इस शो के माध्यम से पर्टिकुलर किसी किसी ट्रेड पे हम लोग बात करते हैं कभी काउंसलिंग की बातें है करते हैं कभी खास अलग चीजें आपको सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने करियर को फ्रेम कर सके तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से नीतू सिंह है जिनसे हम बात करेंगे और वो खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और चार सालों से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रही है उनसे हम सुनेंगे करियर इन इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन के हमारे खास मेहमान नीतू सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मैं नीतू सिंह मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ आपके दिल्ली में और मैं बॉन एंड बॉटअप चंडीगढ़ की हूँ मेरी एजुकेशन चंडीगढ़ से है और शादी के बाद मैं दिल्ली आई हूँ तो चंडीगढ़ एशिया के थर्ड ब्यूटिफुल सिटी में है जहाँ पर हर कोई जाना पसंद करता है आफ्टर रिटायरमेंट कह लो पॉलिटेड फ्री है आ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेटी हूँ मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं मदर हाउस रही हैं तो मैं आज इस प्रोग्राम के ज़रिए लेडीज़ को इंटीरियर डिज़ाइनर्स से रिलेटेड बताना चाहूँगी नीतू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए दिल्ली से नीतू सिंह है जो खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आइए उनसे हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे तो नीतू सिंह जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये सफ़र करियर का कैसे शुरू हुआ इंटीरियर डिज़ाइन में आप कैसे आएँ और किस तरह से इन चीज़ों को आपने सीखा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं शादी से पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है मैंने स्पेन और फ्रांस के लिए डिज़ाइन करती थी मैं बट शादी के बाद एक शादी लड़की का सबसे बड़ा फैक्टर होता है टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ तो मैं एक बहुत कंजरवेटिव एंड ऐसी फैमिली में आई जहाँ लड़कियों को जॉब करना अलाउड नहीं था और सर पर पल्ला करना है Uh, उस माहौल में रहने के बाद मैंने अपना जॉब छोड़ा और आफ्टर एट इयर्स के गैप के बाद मैंने दोबारा से कुछ करने का सोचा पढ़ाई करने का सोचा तो मैंने फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी नो no डाउट कि इसमें बहुत तकलीफें आई हैं पढ़ने में क्योंकि जनरेशन जो पढ़ रही थी उनकी एज में और मेरी ऐज में कम से कम काफ़ी डिफरेंस आप मान लो कि पंद्रह बीस साल के बच्चों का डिफ्रेंस आ रहा था बट फिर भी मैंने एक इंस्परेशन रखी कि नहीं मुझे ये इंटीरियर का करना है और मैं लेडीज़ के लिए ये कहूँगी लेडीज़ के लिए नहीं हर एक के लिए कि हर एक के अंदर एक अपनी क्वालिटी है कुछ करने की और लेडीज़ के अंदर तो गॉड गिफ्ट है घर को सजाना किसी भी तरीके को उनको कुछ दो वो सजा सकती हैं तो बहुत मुश्किलों के बाद पढ़ाई करिए फिर इतनी उम्र में जा दोबारा से अपने बिज़नेस को स्टेबल करना और मार्केट से बिजनेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक हाउसवाइफ के लिए सबसे टफ टास्क होता है जो कि मैंने करा तो मैं लेडीज़ को यही कहती हूँ कि कुछ करना है जब करना है जब जागो तब सवेरे नीति सिंह की बात ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपके लाइफ में जो पड़ाव आए काफ़ी ऐसा बहुत सारे ऐसे हमारे जो बहनें होती हैं उनके जीवन में इस तरह की बातें आती हैं कि कॉलेज लाइफ में वो बड़ी अच्छी रहती हैं और अपने मस्ती से जीवन जीती हैं और वो अपना कुछ करियर बनाती हैं जैसे आपने अपना करियर इंटीरियर डिज़ाइन में बनाया और अलग अलग क्षेत्र में आप काम करना चाहते थे लेकिन जैसे ही शादी हो जाता है तो सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लॉकआउट हो जाता है एक नए से जीवन की शुरुआत होती है और फिर वहाँ जाके काफ़ी चीज़ें जो है बदलाव में आता है तो फिर हम अपना करियर को पीछे छोड़ देते हैं और फिर जिस जगह पे हम जाते हैं उन जगह को समझने की कोशिश करते हैं उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं फिर कुछ समय लंबा बीतने के बाद हमें लगता है कि हमें कुछ करना है तो फिर भी हम कर सकते हैं जैसे आपने किया आठ साल के बाद फिर से आपने इस कार्य को शुरू किया है और अभी अच्छी तरह से चार साल आपको पूरे हो रहे हैं इस कार्य में और अच्छी तरह से आप कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरह का ये डिज़ाइन होता है जैसे हमने डिज़ाइन की बात सोचे तो कुछ फूल बनाना या फिर कुछ स्क्वायर डिज़ाइन होते हैं बहुत सारे डिजाइन हमने देखे तो क्या होता है एक्चुअली में इंटीरियर डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ये होता है कि हर एक इंसान अपने घर में आता है उसको वो माहौल मिलना जिसमें हम लोग सब कुछ उठाते हैं कलर थीम करटन्स की थीम्स डेकोरेशन की थीम्स पेंट्स की थीम्स तो इसमें आपका घर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, बाथरूम डिजाइन, किचन हम कस्टमर टेस्ट को देखते हैं कि किस तरीके का टेस्ट रखता है और उस तरीके से हम उनको डेवलप करके देखते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इंटीरियर डिजाइन का मतलब क्या है वो आपने बताया कि हर व्यक्ति जब अपने घर में जाता है तो उसको अपने हिसाब से उन चीजों को देखना पसंद करता है या फील करना जैसे आप किसी के घर में जाते हो तो एक अलग फील आता है वो फील जो है इंटीरियर डिज़ाइन का अपना एक आर्ट होता है जिसके वजह से हम वो फील कर पाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उन चीज़ों को देखना कलर्स को देखना लाइट्स को देखना या उसके डिज़ाइंस जो बने हुए हैं उन चीज़ों को देखना तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अच्छा नेतू सिंह जी जैसे कि आपने कहा कि इंटीरियर डिज़ाइन में यह सारी चीज़ें होती हैं तो इसे सीखने के लिए किस किस तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ हम लोग जैसे कि खास हमारी लड़कियाँ अगर सीखना चाहती हैं तो कि कहाँ से इसको शुरू करें लड़कियों के लिए ये है कि आफ्टर ट्वेल्थ वो ऑटो कैड ज्वाइन करें ऑटो कैड आपका बेसिक होता है उसमें आपको सिर्फ लाइनिंग स्केचिंग्स इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उसके बाद हमारा आता है इंटीरियर का थ्री डिज़ाइनिंग जो हम एग्जैक्टली exactly कस्टमर को प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें हम पूरे तीन साइड्स के व्यू को शो करते हैं ऑटो कैड करके आप थ्री डिज़ाइन करें साथ के साथ आप इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेटिव कोर्स करें डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिव कोर्स दोनों अलग अलग हैं। आप आपके टेस्ट के ऊपर है कि आप डिजाइनर बनना चाहते हैं या डेकोरेटिव पार्ट में आना चाहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये कितने समय का होता है अब डिपेंड करता है बच्चे की काबिलियत पर कि कुछ करने को अब मेरे जैसे नलायक स्टूडेंट थे तो मैंने तीन साल ले लिए। बिकॉज एज गैप था मार्केट टच का गैप था फिर सॉफ्टवेयर टफ थे पर मुश्किल तीन साल की है तो तीन साल बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं आप फ्री लेंसिंग करिए आप किसी के अंडर रहकर जॉब करिए आप किसी आर्किटेक्ट के साथ रहकर उसको ज्वाइन करिएटाफ ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इसको तीन साल का कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं और तीन साल में काफ़ी कुछ आप सीख जाते हैं इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में और उसके बाद अलग अलग वैरायटी ऑफ काम जैसा आपकी काबिलियत हो जैसा आपका रुचि हो जैसा आपके पास समय हो उस अनुसार इन चीज़ों को आप कर सकते हैं फुल टाइम भी कर सकते हैं पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और घर से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं बहुत ही अच्छा एक फील्ड है जहाँ पर आपको एक कोर्स होता है इंटीरियर डिज़ाइन का वो करना पड़ेगा बारहवीं के बाद जैसे कि अभी नीति सिंह ने बताया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें हम बीपी सिंह से करेंगे लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो ब्रेक में मैं चाहूँगा कि आप <laughs> कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बहुत पसंद है मेरा मेरा इंस्पिरेशन गीत रोमांटिक ही है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम नीतू सिंह जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है मुझे लगता है कि ये का लिखा है और इसे गाया है महेंद्र कपूर जी ने और संगीत से सवारा है रवि जी ने तो आइए गुमराह फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत का आपको सुना रहे हैं अभी और नीतू सिंह का पसंदीदा आप सुना है रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की न तुम मेरी तरफ देखो गलत नजरों से न मेरे दिल की धड़कन लड़ खड़ा मेरी बातों में नजाह कश्म कश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों चलो एक बार अजनबी बन जाए हम दो मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जल्द पर हैं मेरे हमराह भी रसवाइयाँ हैं मेरे माजी की मेरे हमराह भी रुसवायाँ हैं मेरे माजी की तुम्हारे साथ भी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 बोझ बन जाए तो को तोड़ना अच्छा हो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन से एक खूब सूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा चलो एक बार फिर से अजनबी बन बंझाए हम दोनों चलो एक बार फिर से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 फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सभी को बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना आइए आगे बढ़ते हैं और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं दिल्ली से नीतू सिंह जिनसे हम बात कर रहे हैं और वह खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर है जिनसे हम बात कर रहे हैं और उसी विषय पर हम लोग बात भी कर रहे हैं तो मेरा ये सवाल है अभी नीतू सिंह जी आपसे कि आप बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ भी हैं दुनिया में सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर का ही कोर्स क्यों चुना रमेश जी आपको पता है अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर एक इंसान जब थका हारा घर आता है तो उसको अपने घर का वो माहौल चाहिए जिसे वो मंदिर माने तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी करियर चूज़ करें मैं किसी भी करियर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही बट इंटीरियर डिज़ाइनर में ये है कि अगर आप एक अच्छी लगन से इसको मेहनत से और आपकी किस्मत आपका साथ देती है तो लड़कियों के लिए अच्छा करियर ऑप्शन है इसमें इनकम सोर्सेज बहुत अच्छे हैं आप बहुत अच्छे लेवल पर इसको ले जा सकते हैं आप जैसा आप चाहें आपकी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है मैं ये कहूँगी कि ये आपकी पॉकेट की बिजनेस है आपको कस्टमर का टेस्ट स्मॉल लेवल पे दिख रहा है आप उतने लेवल पे करो आपको बहुत अच्छे हाई लेवल का कस्टमर मिल रहा है तो आप उसको डेवलप करो तो इसलिए मैंने इंटीरियर डिजाइनर लिया क्योंकि हर दूसरा पर्सन चाहेगा कि मेरा घर उससे सुंदर हो मेरे घर में वो चीज़ अलग हो जो किसी और के पास नहीं हो तो थोड़ा क्रिएटिव थी पैशन था तो इंटीरियर डिजाइनर बन गए नीतू सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इंटीरियर डिजाइनर बनने का जो आपका सपना था लक्ष्य था उसमें कहीं ना कहीं चीजें जो है थोड़ा सा हटके हैं और एक महिला होने के नाते इन चीज़ों का आप आसानी से करते हैं और क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है इसमें क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है उसकी चाहना अलग होती है जिनको ध्यान में रखते आप काम कर सकते हैं तो आप ये बहुत ही अच्छा फील्ड आपको लगा इसलिए आपने इसमें काम किया है और आप दूसरे लोगों के लिए दूसरी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जब मेरे जैसा इंसान कुछ भी कर सकता है तो लेडीज़ तो कुछ भी कर सकती हैं मैं लेडीज़ के लिए तो यही मानती हूँ कि उनमें करने का सिर्फ जज्बा होना चाहिए और आ, किसी भी चीज़ को करने की ना तो कोई उम्र होती है मैंने इसको एट द एज ऑफ 35 मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं भगवान की दया से अच्छा कर रही हूँ और उनका आशीर्वाद बना रहा तो आगे भी अच्छा करती रहूँगी मैं ये उनको कहूँगी कि अगर आप पढ़ना चाहते हो बिंदास होके पढ़िए लाइफ और गॉड हमेशा आपके साथ है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे सभी दूसरे जो महिलाएं इस वक्त सुन रहे हैं और खास हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो इस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और स्काई इज़ द लिमिट मैं कह सकता हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर व्यक्ति को घर चाहिए और घर चाहिए तो उसको डिज़ाइन भी चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ में आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि करियर इन इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में आपने जानकारी हासिल की है तो अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी एक करियर है आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं लेकिन ये भी एक अच्छा फील्ड है अगर आपका क्रिएटिव माइंड है डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है कुछ नया करने की आप सोच रहे हैं या आपके हमेशा सोच ऐसा रहता है कि कुछ हटके करना है तो आपके लिए ये जो फील्ड है बहुत अच्छा है तो आप सभी का वेलकम है इसमें बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ आप कर सकते हैं अब अगर मैं कहूं कि इनकम जनरेट कितना होगा कई लोग ये फिगर देख के भी जाते हैं अमाउंट देख के भी जाते हैं तो इसमें आपके ऊपर डिपेंड है आपकी काबिलियत के अनुसार आप किस तरह से मार्केटिंग करते हैं किस तरह से आप लोगों को काम देते हैं कितना अच्छा आपका काम है उसके बाद लोगों को अगर आपका काम पसंद आता है तो पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं फिर तो पैसों की बरसात हो जाएगी आपके पास तो चलिए बहुत ही अच्छा एक फील्ड है जहाँ पर आप इसमें अच्छा कर सकते हैं नमस्कार आप सुन सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ नीत्यू सिंह जी हैं जो खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और शादी के आठ साल बाद उन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया और बहुत अच्छा कर रही है चार साल से इसको रन कर रही है और आगे भी बहुत अच्छा करने वाली है और आप सभी को सुनने के बाद पता ही चला होगा कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है उम्र उसके बीच में नहीं आता है जज्बा होना चाहिए सीखने का तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात नीतू सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं मिलते हैं उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति हमारा रोल मॉडल बनता है तो मैं चाहूँगा कि आपका रोल मॉडल कौन है उसके बारे में बताइए रमेश जी हमारा लाइफ में रोल मॉडल्स पेरेंट्स ही होते हैं या तो फादर होते हैं या मदर होते हैं मेरी रोल मॉडल मेरी मदर रही हैं और शुरू से उन्होंने हम दोनों बेटियों को ये चीज़ सिखाई है कि तुम्हें कुछ भी करना है बट अपनी एजुकेशन को यूज़ करना है चाहे आप शादी करके जाते हो वो रिस्पेक्ट आपके इन लॉज के लिए है लेकिन अपने करियर को कभी भी स्टॉप नहीं करना बट शादी के बाद जैसे हम जिस परिवार में जाते हैं वहाँ का माहौल हम लोगों को मिलता है हम उसे अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ रोल मॉडल कौन है वो मैटर करता है लड़की की ज़िंदगी में तो मेरी लाइफ में मेरे रोल मॉडल मेरे हस्बैंड रहे हैं अरुण जिन्होंने मुझे कभी भी कुछ भी करने से ना रोका और साथ में बहुत सपोर्ट करा कि तुम इंटीरियर करना चाहती हो तुम पढ़ना चाहती हो मुझे उन्होंने कॉलेज जॉइन करवाया और इस एज में आकर उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कराया मैंने डिप्लोमा करा एक हस्बैंड के लिए वो भी उस माहौल में फिर अपने घर वालों को जवाब देना कि मैं अपनी वाइफ को ये क्यों करवा रहा हूँ क्या ज़रूरत है पर फिर भी वो मेरे साथ हर कदम पे साथ चले लेके जाना छोड़ना और आपको इंस्पायर करना आज मेरे पास मेरे बिजनेस कार्ड में मैं एक एंटरप्रेन्योर के नाम से जानती हूँ पुड़गावा में मैं वर्किंग हूँ तिलक ग्रुप के साथ वर्किंग हूँ अंतरिक्ष ग्रुप के साथ मैं वर्किंग हूँ हर एक कदम पर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट और मेरी मदर का सपोर्ट आज भी मेरे साथ है एंड आई एम प्राउड कि वो दो मेरी ज़िंदगी में हैं नीतू सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके रोल मॉडल आपके मदर हैं और वर्तमान में आपके जो पति हैं वो आपके रोल मॉडल हैं क्योंकि उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया और हर समय आपके साथ कदम मिलाकर चलते रहे और आपको इस मुकाम तक लाने के लिए उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपको मिलता रहा चलिए नीतू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और करियर इन इंटीरियर डिजाइन के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया आपका भी थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हुए नीतू सिंह जी से फिर से जुड़ना चाहूंगा मैं आपको और नीतू सिंह जी आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं और खास हमारे रेडियो मधुबन के जो लिसनर्स है वो भी सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप एक मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे मैं आज की जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स रिस्पेक्ट योर एल्डर्स क्रिएट लव बिकॉज हम लोग आज वर्किंग हो गए हैं वी गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल इमोशन फीलिंग्स बहुत ख़त्म ही हो चुकी हैं लोगों में बहुत कम हो गई है ख़त्म तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि हम लोग भी वहीं पर खड़े हो रहे हैं तो मैं आज के time में यही देखती हूँ कि चाहे generation बच्चों की हो या parents की हो एवरीबडी अपने फोनों में बहुत व्यस्त हैं तो रिश्तों की वैल्यूज बहुत कम होती जा रही है मेरा यही संदेश है कि आप लोग मैक्सिमम अपने करियर और अपनी फैमिली को टाइम दें रेदर आप सोशल नेटवर्किंग्स के साथ अपने आप को अटैच करें जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया नीतू सिंह जी आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा आप चिंतन कीजिए विचार कीजिए और अपने को हो सके उतना परिवार के साथ रखने की कोशिश कीजिए परिवार के साथ प्यार बांटिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए जी नीतू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के इस करियर ऑप्शन में हमने करियर इन इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात किया और विद्यार्थी मित्रों आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस फील्ड में आगे बढ़िए और आगे बढ़कर अपने करियर को फ्रेम कीजिए बहुत ही अच्छा करियर है अपने जीवन में अच्छा रहे अच्छा बने इन शुभकामनाओं के साथ मुझे और नीतू सिंह को दीजिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी